ऋग्वेदी आयत्रे के तृतीय अध्याय के प्रथम प्रथमखंड की के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा कल प्रारंभ हुई भाष्य में भगवान भाष्यकार मूल मूलकंडिकास्थ यदतहृद मन इस प्रथम वाक्य की व्याख्या कर रहे हैं यद ये तद हृदय इस श्रुति में यद शब्द का प्रयोग है और पूर्व में भी जो पूर्व अध्याय पूर्व खंड में यानी प्रथम कंडिका में इसी खंड के प्रथम कंडिका में एक यथ शब्द आया है तृतीयांत तो इन, इन दो यथ शब्दों का अर्थ बताया जा रहा है इस यदेदय इत्यादि प्रथम वाक्य के व्याख्यान भाष्य में दोनों यथ शब्द का अर्थ बताया जा रहा है उसमें से पहले यदे तदयम मनश्च इस वाक्य में प्रयुक्त जो यथ शब्द है उसका अर्थ बताया जा रहा है तो इसी ये उपनिषद आते उपनिषद जिस भाग की है आरण्य भाग की है ऐतरे कहा जाता है ब्राह्मण भाग ऐसे तो वे दो ही प्रकार का है मंत्र ब्राह्मण ब्राह्मण के ही कुछ अंश को कहा जाता है आरण्यक और उन आरण्य में आए हुए मंत्र के दृष्टा ऋषियों के नाम से कुछ कुछ आरण्य भाग का नाम हो जाता है तो इतरा नाम की एक ऋषि पत्नी है उनके पुत्र हैं आयतरेय उनके द्वारा दृष्ट जो आरण्यक भाग उसे कहा गया आयतरेय आरण्यक और इस आयतरेय आरण्यक में कुल मिलकर के अध्याय है तीन अध्याय कर्म तथा उपासनादि को बताते हैं और तीन अध्याय है ज्ञान के आरण्यक में जो अंतिम तीन अध्याय हैं उनका नाम है उपनिषद ज्ञान कांड को उपनिषद कहा जाता है और आरण्यक का होने से उपनिषद ये नाम पड़ा इसमें जो द्वितीय अध्याय है आयत्रेय आरण्यक का उसके मन, आ, कुछ वाक्य यहां पर भगवान भाष्यकार ने बताए हुए हैं किसलिए यदेत हृदय मनस् इस वाक्यस्थ यद पदार्थ को बताने के लिए और मुख्य रूप से विवक्षित है प्राण में करणत्व का कथन प्राण कैसे करण है इसे स्पष्ट करने के लिए यदेतृदय इत्यादि द्वितीय आ रही है और इस द्वितीय कंडिका के प्रारंभ में प्रयुक्त शब्द का अर्थ भाष्य में भाषकर भगवान बता रहे हैं कि प्रजानाम प्रजानादय हृदय से मनः इसमें जो रेत शब्द का अर्थ है वो कार्य है सार है और उस हृदय का भी सार है मन तो यहां पर भी मूल कंडिका में हृदय और मन शब्द का प्रयोग हुआ है वह मन और हृदय शब्द बताता है किसको आपके अंतकरण को हृदय शब्द से और मनस शब्द से अंतकरण को लेना है और यही अंतकरण जो है वस्तुतः तो तो एक होता हुआ भी अनेक चक्षुरादि बाह्य करणों के रूप में परिणत होता है इस दृष्टि से यहाँ पर ये कहा गया ये कम ये तद अनेकधा भाष्य में और फिर उसमें अनेक रूपता का प्रतिपादन करने के लिए ये तेना अंत करणे न एक न चक्ष न इत्यादि वाक्य आ रहा है यहां से प्रारंभ होना है कि ये भी हो गया यहां से प्रारंभ होना, होना है ये जो है एकम एत अनेकधा इसकी अवतरण टीका हम लोगों ने पढ़ी थी तदेव एकम एक सचुरादि भेदेन अनेकधा भूतम श्रुतिगत द्वितीय एक अनेकधा ये जो अनेकधा है इस वाक्य से बताया जा रहा है किसको द्वितीय यथ शब्दार्थ को प्रथम यथ शब्द है तृतीयांत उसको बताया गया यहाँ तक मनस्च यहां तक के वाक्य से और एक तनेकधा ये, ये, ये वाक्य बताता है ये न चक्ष न इत्यादि पूर्व में बताया गया जो दर्शन स्पर्शन आदि व्यापार हैं वो भी अंतकरण का ही है लेकिन चक्षुरादि रूप धारण करके अंतकरण व्यापार करता है इसे बताया जा रहा है इससे आगे की टीका है अत्र दर्शनादि क्रियाम करोति संघातात्मकः पुरुषः कौती संघातात्मक प्रजानाम तचुरादिक प्रजा रेत हृदय चंद्रमा मनसचंद्रमांतासु श्रुतिषु यद् उक्तम इति ये मन पर बता रहे हैं कि अत्र और अह नंबर टिप्पणी में अत्र शब्द का अर्थ बताते हुए टीकाकार ने कहा वाक्य को लेना टिपने कि यद् उक्तम पुरस्तात इत्यादि भाष्यवाक्य का जो अर्थ है भाष्यवाक्य है इसका परामर्शक है अत्र शब्द और इस भाष्यवाक्य में क्या हो रहा है कि पूर्व कंडिकास्थ ये न इस पद के अर्थ को पहले बताया जा रहा है ये न ये तृतीयांत पद बताता है करण को जो करण है और वो करण कौन है प्राण पहले बताया जो प्रपथ से प्रविष्ट हुआ अब उस प्राण में करण तो कैसा है इसका उत्पादन करना है इसलिए ये वाक्य आया तो ये न चक्षादिना दर्शनादि क्रियाम करोती संघातात्मक पुरुष अनेक संघात तो है करण संघात और इस करण संघात अभिमानी पुरुष को लेना है संघातात्मक पुरुष शब्द से पुरुष यानी आत्मा और वो संघातात्मक कब होता है जब आविद्यक तादात में करता है संघात के साथ संघात को अपनी उपाधि के रूप में स्वीकार करता है तो बन जाता है संघातात्मक उपाधि स्वरूप और ये संघातात्मक पुरुष का मतलब निकला सोपाधिक जीव जब क्या करता है कि ये न चक्षादि ना दर्शनादि क्रियाम करोती करोती क्रिया का करता है जीव संघातात्मक पुरुष है जीव और वो दर्शनादि क्रियाएं हैं करोती का कर्म दर्शनादि व्यापार करता है और व्यापार के प्रति दर्शनादि व्यापार के प्रति करण हो जाएंगे चक्षरादि तो जिन करण भूत चक्षुरादि के द्वारा जीव ये दर्शनादि रूप व्यापार करता है तो दर्शन व्यापार करने वाले को द्रष्टा कहा जाएगा तो ग्रहण रूप व्यापार करने वाले को कहा जाएगा स्प्रष्टा स्पर्श ग्रहण करने वाले को स्प्रष्टा श्रोता मंता यानी एक ही जीव के अलग अलग नाम आते हैं इन अलग अलग व्यापारों का कर्ता बनने के कारण तो तत्चराधिकम प्रजा रेत हृदय इत्यादि मनसचंद्रमांतासु श्रुतिसु यद हृदय तत तो ये जो तचुरादि जिन चक्षुरादि के द्वारा दर्शनादी व्यापार का कर्ता बन रहा है जीव दृष्टा श्रोता मनता कहला कह, कहा जा रहा है जीव जिन चक्ष के कारण उन्हें यहां पर करण शब्द से कहा गया है वो करण है पूर्व में ये न तृतींत शब्द से बताए गए इसलिए ये न शब्द से जिसका ग्रहण किया जा रहा है उसी को आगे तद एतः पृष्ठम इससे ले लेना यहां तद एत में तद शब्द है ना वो पूर्व वाक्य में आए हुए ये नृतियांत पदार्थ का परामर्शक होगा यदोर नित्य संबंध होता है ना इसलिए यथ शब्द जिनको जिन बता रहा है किसको बता रहा है चक्षरादि को तो तद एतया पृष्टम करणम ये यहां आया हुआ तत्शब्द उसी भूत चक्षुरादिकरण को बताएगा और यही पहले श्रुति ने कहा है वो श्रुति बताई प्रजा नाम रेतो इत्यादि आगे है पृष्ठम ये तत् एव अनेकधा इति इति इति इति यत एक सदने भिन्नच्रुतिगत तो दो शब्द दो शब्द हैं और यत शब्द हैं तो दो यत शब्दों में से ये नहीं इस यत शब्द से जिसको बताया गया उसको प्रथम यत शब्द बताता है यद ये तद हृदय यहां पर जो यत शब्द के बाद में ये शब्द है वो बता रहा है किसको तृतीयांत यत पदार्थ को यानी चक्षुरादि को और द्वितीय ये शब्द है आपका मनस्त यहाँ पर वो बताएगा यहाँ पर आए हुए प्रथमांत यथ शब्द को शब्द के अर्थ को यानी दो यथ शब्द हैं दो ये शब्द हैं दोनों के साथ दोनों का अन्वय करना है वो अन्वय यहाँ पर बताया ये यहां पर कहा गया अन्वयो दर्शिता नहीं नहीं ये शब्द दो है यह लिखा है ना कि ये इति इति प्रथमांत तो ये न ये नृतीयांत एक यथ शब्द हुआ एक द्वितीयांत यथ शब्द प्रथमांत यथ शब्द हुआ ये लिखा है ना तृतीयांत और प्रथमांत यथ शब्द और इन दो यथ शब्दों का और ये इति प्रथमांत एत शब्द दो तो ये तत्त शब्द दो शब्द है वो इसी वाक्य में सामने है वो वाक्य द्वितीय कंडिका का जो प्रथम है यद ये तद हृदय यहां पर एक केतत शब्द है यत के बाद में और हृदय के पहले और एक मनस्त इसमें च के बाद में अंतिम में जो एक तत्त शब्द है ऐसे दो यथ शब्द हैं दो ये शब्द है दो यथ शब्दों के द्वारा उक्त अर्थ के परामर्शक क्रम से ये दो प्रथमांत यथ शब्द बनेंगे लेकिन प्रसिद्धि शब्द के अर्थ के परामर्शक के रूप में तत शब्द की है ये तत् शब्द की नहीं है इसलिए बीच में टीका में टीकाकार ने ये के पहले और करण के बीच में शब्द का भी प्रयोग किया है ना वो प्रसिद्धि को लेकर के अब ये तेना अंत करणे न इसकी अवतरण टीका है इसे देखिए एक अनेकात्मकत्वम विषदयती ये तेन तो अंतकरण एक होता हुआ भी चक्षरादि अनेक रूप धारण करता है इसे स्पष्ट किया जा रहा है विषदेती स्पष्ट ये विषदेती के कर्ता होंगे भगवान भाष्यकार किससे तो ये इत्यादि वाक्य से तो भाष्य में है अंतकर यहुर्भूतेन ऊपम पश्य स्रोत्रभूतेन शृणोती घ्राणूतेन जिघ्रती वाग्भूते रसयति जिह्वाभूते विकल्पना स्विकनारूपेण मनसा विकयती हृदयेण अध्यवश्यति अंतकरण एक होता हुआ भी अनेक रूप बन जाता है इसे कहा गया इन शब्दों से तो एक नंतकरण है ना एक ही अंतकरण से वो दृष्टा कब माना जाता है जब उसमें चक्षु इंद्रिय तथा उसके विषय रूप या रूपवान द्रव्य के साथ सन्निकर्ष संक्षुष वृत्ति बनती है चक्षु इंद्रिय को और उसके विषय के संबंध को निमित्त बनाकर के अंतकरण की वृत्ति बनेगी चक्षु इंद्रिय के विषयाकार तो उस समय अंतकरण रूपाधि विषयाकार होने के कारण उसी अंतकरण के साथ तादात्म्यापन्न जो चिदाभास रूप जीव है वह अपने आप को समझेगा द्रष्टा तो उसमें दृष्टित्व आया अंतकरण रूप उपाधि के कारण ही लेकिन केवल शुद्ध अंतकरण रूप से नहीं चक्षु इंद्रिय के रूप में परिणत हुआ अंतक करण और उस अंतक चक्षु इंद्रिय रूप चक्षु इंद्रिय का रूप धारण किए हुए अंतक करण का उसके विषय के साथ सन्निकर्ष हो करके विषयाकार परिणाम हुआ और तब जाकर के द्रष्टित्व आ गया जीवात्मा में ऐसे श्रोतृत्व के विषय में भी प्रत्येक इंद्रिय के विषय में समझना अरे तत्त इंद्रिय का रूप धारण कर रहा है कौन अंतकरण ही इस दृष्टि से यहां पर लिखा कि चक्षुर न रूपम पश्यति पश्यति का करता होगा संगातात्मक पुरुष यानी जीव प्रमाता और श्रोत्र भूतें न श्रीणोती ये सब यहां तक आ, समझना आपके जिग्रती तक तो बताए गए तीन ज्ञान इंद्रिय चक्षु स्रोत्र और घ्राण फिर बीच में आ गया एक कर्मेन्द्रिय वाक तो वाघ भूते न तो अंतकरण ही वाघ इंद्रिय रूप से परिणत होकर के नाम उच्चारण रूप शब्द उच्चारण रूप व्यापार करता है तो वक्ता बन जाता है वदत्याने वक्ता कहलाता है फिर ज्ञानेंद्रिय को बता रहे हैं जिह्वा भूत रस तो जिह्वा शब्द से लेना है जिह्वास्त रसन इंद्रिय और रसन इंद्रिय के रूप में परिणत हुआ अंतकरण रसन इंद्रिय के विषय रूप जो रस है मधुरादि सड़ तदाकार धारण कर लेता है तो रस ईता कहलाता है जीव संगठात्मक पुरुष ये तो बाह्य इंद्रिय का रूप धारण कर लिया मन ने अंतकरण ने तब ये हुआ अंतकरण है मन और जब वो अपना कोई बाह्य इंद्रिय के आकार का न बन करके स्वयं के आकार में रहता है और स्वयं का अपना व्यापार करता है तो अंतकरण के अवानतर दो भेद है ना कहीं कहीं अंतकरण चतुष्टय कहते हैं कहीं कहीं अंतकरण द्वय कहते हैं अंतकरण द्वय कहेंगे तो मन बुद्धि और अंतकरण चतुष्ट चतुष्टय कहेंगे तो चित्त और अहंकार भी साथ में आएगा तो यहां पर अंतकरण के दो भेद मान करके अलग अलग दो व्यापार बताए जा रहे हैं दो उसके रूप भी बताए जाएंगे एक तो मन और दूसरा बुद्धि ये अंतकरण द्वय हैं और इसमें जब अंतकरण द्वय में से मन रूप रहता है तो मन का स्वरूप क्या है संकल्प विकल्प ये मन मन का स्वरूप है ना तो ये कहते हैं कि स्वे नहीं विकल्पना रूपे न मन इसमें स्वे नहीं वह मैं ये वार बता रहा है किसी बाह्य इंद्रिय के आकार का नहीं बना न तो बाह्य ज्ञानेंद्रिय का आकार धारण कर लिया न तो कर्म इंद्रिय का आकार धारण कर लिया अपितु मन जो अंतकरण का एक भाग है संकल्प विकल्पात्मक उसी स्वरूप से एवकार का व्यावर्तित बाह्य इंद्रियों को लेना तो यानी स्वाभि वो हो जाएगा स्व अभिन्न स्वरूप अंतकरण से अभिन्न स्वरूप है मन स्वरूप और उस मन का स्वरूप बताने के लिए दिखा रहा दिखाया जा रहा है कि विकल्पना रूपेणा विकल्पना में विकल्प शब्द का अर्थ करते विकल्पना का टीका संशय रूपेण टिप्पणी कार अर्थ किया दो नंबर में तो संशय रूप से क्या होता है कि मन संशयात्मक है वह विकल्प का अर्थ है संशय करता है संशयात्म आत्मिक, संशयात्मिका वृत्ति धारण कर लेता है संशयात्मिका वृत्ति संकल्प विकल्प कहलाती है उभयात्मक होती है ना स्थानुर पुरुषोवा यह वृत्ति एक पदार्थ को प्रकार द्वय के द्वय विशिष्टतया विषय करने वाली वृत्ति उसे कहा जाता है आपकी संशयात्मिका वृत्ति तो संशयात्मक वृत्ति से युक्त अंतकरण हो जाता है तो संसिता कहलाता है अंत उस संशयात्मक वृत्ति से युक्त अंतकरण के साथ तादात्म जीव को व्यवहार में कहा जाएगा संसहिता संसिता यानी संशयर्ता जैसे द्रष्टा दर्शन व्यापार का कर्ता ऐसे संशय व्यापार का कर्ता हो जाएगा संसहिता उसे विकल्पयती शब्द से बताया आगे है हृदय रूपेण अध्यवस्य तो हृदय शब्द से लेना बुद्धि को अंतकरण का ही जो द्वितीय भाग है मन बुद्धि रूप कहेंगे तो बुद्धि और बुद्धि का व्यापार है अध्यवसाय अध्यवसाय कहते हैं निश्चय को तो ये अंतकरण हृदय रूप बन करके, यानी बुद्ध्यात्मक बन करके जब बुद्ध्यात्मक उसका अपना स्वरूप होता है तो अध्यवसाय रूप व्यापार से युक्त होता है और उस समय अध्यवसिता ये नाम आएगा जीव का अध्यवसिता का मतलब निश्चयकर्ता आगे है सर्व इत्यादि वाक्य भाष्य में इसे देखिए कि तस्मात करण विषय व्यापारकम एक सर्वोपलब उपलब्ध उपलब तो तस्मा इस प्रकार एक ही अंतक अंतकरण चक्षुरादि का रूप धारण करके तत्त तत ज्ञानादि रूप व्यापार के प्रति करण बन जाता है साधन बन जाता है इसलिए क्या होगा कि अंतकरण को कहा जाएगा करण मन को हृदय और मनस्ब्दी शब्दित अंतकरण को ही एक करण कहा जाएगा जो ओ करण होगा जो पूर्व पूर्वकंडिका में यह न स्तृती पद से बताया गया वो एक ही अंतकरण सभी उपलब्धि के प्रतिकरण कैसे बनेगा इस वाक्य का अन्वय भी इस प्रकार कर लो कि उपलब्धु सर्वोपलब्ध्यर्थम एकम इदम करणम इदम शब्द से लेना ये प्रकृत हृदय शब्द का वाच्यभूत अंतकरण ये एक अंतक, ही अंतकरण उपलब्धा के सभी उपलब्धि के प्रति साधन है उपलब्धि है ज्ञान व्यापार तो सभी व्यापारों के प्रति एक ही अंतकरण कारण कैसे बनेगा करण कैसे बनेगा इसलिए अंतकरण का ईदम शब्द से ग्राह्य अंतकरण का एक विशेषण है सर्वकरण विषय व्यापार व्यापारकम एक इसका विशेषण है ईदम शब्द से ग्राह्य अंतकरण का सर्वकरण विषय व्यापार कम में व्यापार शब्द का अर्थ है परिणाम ये टीका में टीकाकार लिखते हैं इसका विग्रह बता रहे हैं द्वंद्व गर्भ बहुरी समास हुआ है इसमें सर्वकरण विषय व्यापार कम ये सामासिक पद है इसमें पहले द्वंद्व गर्भ कर्मधारे समास हुआ और फिर व्यापार पद के साथ बहुरी समास वाशे तीन समास है इसमें पहले करण और विषय इन दोनों में हुआ द्वंद्व समास और फिर सर्व शब्द के साथ हुआ कर्मधारय समास तो सर्व करण विषय ये शब्द बनेगा तो दो के आदि में सूर्यमान होने से सर्व पद का अन्वय दोनों के साथ होगा सर्वकरण सर्व, सर्व विषय और ऐसे द्वन के अंत में सूर्यमान है विषय पद भी क्या ना वो व्यापार पद भी तो इस व्यापार पद का भी अन्वय हो जाएगा द्वंदो में जो पद है उनमें से प्रत्येक के साथ का मतलब सर्वकरण व्यापार और सर्व विषय व्यापार तो सर्वकरण है व्यापार जिसका ऐसा समास और सर्व विषय है व्यापार जिसका उसे कहा जाएगा सर्व करण विषय व्यापार कम इसमें व्यापार शब्द का अर्थ है परिणाम ये टीका तथा टिप्पणी को देखिए पहले टीका को देखिए कि सर्वाणी विषयाच व्यापारो और शब्द से ग्राह्य अन्य पदार्थ होगा अंतकरण यश करण उस करण को कहा जाएगा सर्वकरण व्यापार आ, सर्व कर... करण विषय व्यापार कम और व्यापार शब्द का अर्थ क्या निकलेगा तो पास नंबर टिपने में टिप्पणी कार कहा व्यापार शब्द का अर्थ है, है परिणाम इसलिए सर्व करण है व्यापार जिसका का मतलब परिणाम है सभी करण जिसके परिणाम है और सर्व विषय जिसके परिणाम है उसे कहा जाएगा सर्व विषय व्यापारकम इदम करणम सर्वोपलब्धम उपलब्धो ये किस लिए करण है अंतकरण तो कहते हैं समस्त उपलब्धि यानी ज्ञान और उस समस्त उपलब्धि के लिए अर्थ शब्द प्रयोजन के लिए है समस्त उपलब्धि है प्रयोजन करण का और उपलब्धु षी का एक क्वचन है मूल प्रातिपदिक है उपलब्धि उसका सी का उपलब्ध का मतलब उपलब्धता के उपलब्धता का मतलब ज्ञाता प्रमाता जीव तो जीव के सभी उपलब्धि के प्रति करण है यह एक ही अंतकरण चक्षरादि का रूप धारण करके चक्षु चक्षुरादि इंद्रिय रूप से भी वही परिणत होता है उनके व्यापार रूप से विषय रूप से भी वही परिणत होता है और करण बन जाता है आगे है तस्मात सर्व करण विषय इत्यादि ये तो हो गया इसका तथा च इसके अवतरण टीका है प्रग्यया चिदाभास युक्तया बुद्धिया वाचम बुद्धेर कर्णम सूह्य बुद्धेवागात्में सती स्वयं अपि आत्मा वाग अभिमानी भूत्वा अच्छा उसका तो ये श्रुति का अर्थ है का अवतरण पूर्व में था कर्ण विषयाना चय शब्दवाच्य बुद्धि व्यापार आदय शब्द वाच्य तो होने में हृदय शब्दवाच्य बुद्धि का व्यापार यानि परिणाम रूप होने में प्रमाण बताया जा रहा है श्रुति को ये रदे शब्द का वाच्यभूत जो बुद्धि उसी का परिणाम करण भी है यानी चक्षुरादि करण शब्द से लेना और विषय शब्द से लेना रूपादि को उनके विषय रूपादि ये दोनों भी करण तथा विषय ये बुद्धि के परिणाम है ऐसा पूर्व में सर्व्या करण विषय व्यापारकम इस विशेषण के द्वारा भाष्यकार भगवान ने कहा लेकिन भाष्यकार भगवान तो पुरुष विशेष है उनके वचन में प्रामाण्य तभी आएगा उन, उनके द्वारा उक्त अर्थ को प्रामाणिक तब माना जाएगा जब श्रुति भी बताएगी कि बुद्धि का परिणाम इंद्रिया तथा उनके विषय है करके ऐसा बताने वाली कोई श्रुति होगी तो भाष्यकार भगवान का कथन भी प्रामाणिक सिद्ध होगा अन्यथा वैदिक लोग उसे प्रमाण नहीं मान पाएंगे ये भाषकर भगवान भी अच्छी तरह से जानते हैं इस दृष्टि से बुद्धि का परिणाम ये दोनों हैं। इसे दिखाने के लिए ये श्रुति बता रहे हैं ये यहां पर कहा कि तथाच इत्यादि के अवतरण में भाषा में है कि तथा च कौशी तकी नाम तो एक कौशी तकी शाखा है यजुर्वेद की और उस कौशी तकी शाखा में ये आया है जो इंद्रिय तथा इंद्रिय विषयों को बुद्धि का परिणाम बताता है तो प्रया वाचम सामह्य वाचा नामानि आपनोति चक्षुह सर्वाणी चक्षुसा चक्षुषा चक्षु सर्वाणी आपनोति इत्यादि तो ये प्रग्यया से प्रज्ञा वाचम सामूह्य से लेकर के रूपी आपनोति यहाँ तक ये श्रुति वचन है और आदि शब्द से और भी श्रुत आगे इस वाक्य से आगे आई हुई है श्रुतियां जो ये बताती हैं कि सभी इंद्रिया तथा उनके विषय अंतकरण के परिणाम है बुद्धि के परिणाम है अब इसका अर्थ कैसे निकलेगा प्रज्ञावाचम समारूह्य का अर्थ वाक शब्दित इंद्रिय यहाँ वाचम द्वितीयांत से इंद्रिय को लेना वाचम ये इंद्रिय का परामर्शक है और प्रज्ञा शब्द बुद्धि का परामर्शक है साभाष बुद्धि को बताता है प्रज्ञा शब्द और वाचम ये द्वितीयांत शब्द बताता है वाग इंद्रिय को और समारूह्य शब्द का अर्थ है परिणम्य सम आंग पूर्वक आपका रूह धातु परिणाम अर्थ को यहां पर बता रहा है इसलिए अर्थ निकलेगा कि साभास बुद्धि द्वारा ये वाचम समारूह का मतलब वाग इंद्रिय रूप से परिणत हुआ बुद्धि ने वाग इंद्रिय का रूप धारण कर लिया अर्थात बुद्धि का परिणाम वाग इंद्रिय है यह बताएगा प्रज्ञा वाचम समारूह तो प्रज्ञा ये उपाधि है जीव की प्रज्ञा ने बुद्धि और बुद्धि वाग इंद्रिय रूप बन गई तो माना गया फिर बुद्धि उपाधिक जीव भी वाग इंद्रिय रूप बन गया इस दृष्टि से प्रज्ञा में तृतीया कर दी है कि उपाधि द्वारा वाग इंद्रिय के रूप में माना जाता है उपाधि परिणत होने से जीव भी परिणत हुआ जैसी उपाधि होगी वैसायदिकता धारणिक उपनिषद में कहा गया सामानसन उभव लोग को अनुसंसरती स यानी जीवात्मा समान रूप होता है का मतलब बुद्धि जैसी होगी ऐसा प्रतीत होता है तो बुद्धि यदि वाघ इंद्रिय रूप से परिणत हुई तो जीवात्मा भी तदरूप से परिणत हुआ ऐसा प्रतीत होता है और फिर वाचा सर्वाणी आप, नामानी आपनोति तो वाचा से लेना इंद्रिय को ही घ को ही द्वितंत वाक शब्द से जिसको लिया जा रहा था उसी को वाचा शब्द से भी लेना पहले बुद्धि थी उपाधि बुद्धि का परिणाम हुआ वाघ तो वाघ उपाधिक बन गया वाघ के साथ तादात्म्य कर लिया बुद्धि जो जो रूप धारण करेगी उसके साथ तादात्म्य अपन होता जाएगा जीव तो बुद्धि ने वाघ का रूप धारण कर लिया तो तद तत्तादात्म हुआ और फिर वाचा का मतलब है वाक उपाधि द्वारा वाघ इंद्रिय रूप उपाधि द्वारा क्या करता है यह जीव तो सर्वाणी करता है संघातात्मक पुरुष ये प्रकरण से ले लेना यह लिखा नहीं है पुरुष शब्द लेकिन प्रकरण से ये ले लेना आत्मा को आत्मा यानी ये संगातात्मक पुरुष आपनोति का कर्म हो जाएगा नाम आनी द्वितीय बहुवचन सर्वानी नामानी का मतलब सब नामों के साथ उसका संश्लेष होता है वाघ इंद्रिय के विषय के साथ संबंध होता है वाघ इंद्रिय द्वारा यहाँ पर बुद्धि का परिणाम वाग इंद्रिय तथा वाग इंद्रिय के विषय नाम है ये बताया गया ऐसे बुद्धि का ही परिणाम चक्षुन्द्रिय तथा चक्षु इंद्रिय के विषय है इसे बताया जा रहा है कि प्रग्ञया चक्षुहु समारूह्य साभास बुद्धि जो है चक्षु के रूप में परिणत हुई तो बुद्धि तादात्म्य अपन्न जो था उसे चक्षु तादात्म्य अपन्न कहा गया चक्षु समारूह का अर्थ हो जाएगा चक्षु तादात्म्य अपन्न हो करके। फिर चक्षुषा रूपाणी आपनोती और चक्षु इंद्रिय से रूपों के साथ चक्षु इंद्रिय के विषय के साथ संश्लिष्ट हो जाता है इत्यादि यानी इन सब श्रुति वाक्यों से यह बताया गया है कि सभी इंद्रिया तथा विषय बुद्धि के परिणाम हैं यह बताया गया था न कि कर्णा विषयाना चदय शब्द वाच्य बुद्धि व्यापारत्वे श्रुति तो इस प्रकार बुद्धि के व्यापार यानि परिणाम है ये श्रुति प्रमाण से निश्चित होता है इस श्रुति का अर्थ बता रहे हैं टीकाकार इसे देखिए श्रुति को कि प्रज्ञया चिदाभास युक्तया श्रुतिस्त प्रज्ञया इस पद का अर्थ कर दिया कि चिदाभास युक्त बुद्धि वाचम का अर्थ करते हैं करणम वाग इंद्रिय रूप करण करणम समारूह्य तो समारूह का अर्थ करते हैं बुद्धेर वागात्मना परिणामे सति। जब बुद्धि का वाग इंद्रिय रूप से परिणाम होता है तब ये वाघ इंद्रियम्यपन्न होता है संगातात्मक जीव उस दृष्टि से कहा कि तदबुद्धि द्वारा बुद्धि से लेना वाक रूप से परिणत हुई बुद्धि तो वाक रूप से परिणत हुई बुद्धि द्वारा क्या हो जाता है ये जीव स्वयं अपि आत्मा वाग अभिमानी ये समार का, कार्थ कर दिया कि स्वयं वाग अभिमानी होकर के अनंतरम वाचोपि बुद्धि व्यापार रूपाया नामत्मना वक्तव्य शब्द रूपेण परिणाम सती तो वग इंद्रिय का भी परिणाम होता है यानी बुद्धि का परिणाम हुआ इंद्रिय इंद्रिय का परिणाम हो जाएगा उसका अपना विषय तो वाचोपी बुद्धि व्यापार रूपाया बुद्धि का परिणाम रूप जो वाग इंद्रिय वह भी जब अपना विषय नामात्मना वक्तव्य शब्द रूपण मूल श्रुति में नाम शब्द आया था उसका अर्थ कर दिया वक्तव्य शब्द उच्चार्य मान शब्द तो उच्चारण योग्य शब्द का रूप धारण कर लेता है वाग इंद्रिय तो वाग परिणाम सती वाचा वा, यानी वाघ द्वारा सर्वाणी नामानि आपनोति फिर उस वाक्य वाक, वाक इंद्रिय के साथ तादात्म्यपन्न हो करके सभी इंद्रिय के विषयों का आपनौती का अर्थ ग्रहिता बन जाता है ग्रहणकर्ता बन जाता है ग्राहक बन जाता है कौन संघातात्मक पुरुष तत्मना तत स्पुर, स्वयं अपि वर्तते इति श्रुत्यर्थ तत्पूर्णात्मना का मतलब तत जो विषय है उन विषयों के ज्ञान के रूप में स्वयं भी परिणत होता है एवं प्रज्ञया चक्षु इत्यादि सुथो द्रष्टव्य तो इत्यादि लिखा है ना? उससे पहले ये प्रज्ञया चक्षु समारूह चक्षुसा सर्वाणी इत्यादि श्रुति का भी ऐसा ही अर्थ समझना एक का कर दिया प्रज्ञया वाचम समारूह वाचा सर्वाणी नामानि आपनोती यहाँ तक का अर्थ टीका करने किया किया बाकी कहा कि इस वाक्य का जैसा अर्थ हमने बताया ऐसा ही प्रज्ञा चक्षु समारूह इत्यादि श्रुति का अर्थ निकलेगा का एवं ये, ये हुआ अत्र बुद्धेर वागा दत्मना हुआ है ना दिया में दीर्घ होना चाहिए वागा दयात्मना टीका में अत्र बुद्धेर वागा दयात्मना गा में जैसे दीर्घ है ऐसे दिय में भी दीर्घ होना चाहिए तो अत्र बुद्धेर वागात्मना परिणामों वागात्मना परिणाम उक्त तो ये जो कौशित की श्रुति है इस श्रुति में अत्र शब्द से लेना इस श्रुति में क्या बताया गया कि बुद्धि का वाघादी इंद्रिय रूप से परिणाम और वाघादी इंद्रियों का अपने अपने विषय नामादि के रूप में परिणाम बताया गया आगे आगेह मनसा हे पश्यती दर्शनादयोगा चक्षुरादि आपन्नस्य दर्शनादि भाव उक्तम इति भाव ये जो दूसरी श्रुति आ रही है न बृहारण्य की वाज सने के भाष्य में आया है इसके बाद में श्रुति आई है उसका अर्थ टीका कारण उस वाक्य से किया है तो पहले भाष्य को देखिए कि वाज सने के जैसे कौशी ब्राह्मण उपनिषद में कहा गया ऐसे वाज स्ने ही स्नेहक में यानी बृहदारण्यक में भी ये बात कही गई है कि मनसा हेव पश्यती मनसा कि एक अंतक करण से ही अंतक करण में ही उपलब्धा के सर्वोपलब्धि का करणत्व तो है अब अकेले अंतक करण में सर्वोपलब्धि का करणत्व तो कैसे होगा तो प्रक्रिया यही अपनानी पड़ेगी कौशित की बताई गई इसे टीका में टीकाकार ने कहा कि मनसा हेव पश्यती ये जो बृहदारण्य श्रुति है इस श्रुति में भी मनसह साक्षात दर्शनादि करणत्व चक्षुरादि इंद्रियों के बिना रूपादि का ज्ञान रूप जो दर्शनादि व्यापार है यह व्यापार संभव नहीं है केवल मन का बाह्य करणों के बिना इसलिए क्या होगा कि अयोगात यानि असंभवात चक्षुरादि भावम आपन्नस्य तो चक्षुरादि रूप से परिणत हुआ जो मन ऐसा लेना पड़ेगा तो मनसा हे वह पश्यती यह श्रुति केवल मन से ही ग्रहण करता है ऐसा नहीं बता रही है अपितु तु चक्षुरादि इंद्रिय रूप से परिणत हुए मन से यह संगातात्मक पुरुष दर्शनादि व्यापार करता है मनसा इस तृतीयांत पद से तत्त इंद्रिय रूप से परिणत हुए मन का ग्रहण करना पड़ेगा केवल मन का नहीं ये यहां पर कहा कि चक्षरादि भावम आपन्नस्य ये आप, किसका विशेषण मैनेगा मनसह का तो चक्षरादि भावम आपन्नस्य मनसह दर्शनादि करणत्व उक्तम ऐसा अनु करना ये अभिप्राय है बृहदारण्यक श्रुति का आगे है ये जो बृहदारण्यक में ही दूसरी एक श्रुति बताई हृदय न ही रूपाणी जानाती इसके विषय में लिखते हैं टीकाकार एवं हृदय न ही इतरा द्रष्टव्यम तो एवं शब्द से मनसा हे वश्यति इस श्रुति में जैसा अर्थ किया गया ऐसा ही हृदय नहीं रूपाणी जानाति इस श्रुति का भी अर्थ करना तो मनसा हे वश्यति का अर्थ क्या किया कि चक्षरादि भावापन्न मन से दर्शनादि व्यापार करता है जीव यह अर्थ किया ऐसे यहां पर हृदय शब्द जो बुद्धि और वो बुद्धि भी कौन सी चक्षुरादि रूप से परिणत हुई ये हृदय शब्द से लेनी होगी तो चक्षरादि भावापन्न जो बुद्धि उसका परामर्शक होगा हृदय नृतीयांत पर और उसी से सर्वानी रूपानी जानाती तत्द इंद्रियों का जो अपने अपने विषयों का ज्ञान रूप व्यापार है वह संपन्न कर लेता है जीव हृदय शब्द इस श्रुति में चक्षुरादि भावापन्न बुद्धि का परामर्शक होगा केवल बुद्धि का नहीं ये यह यहां पर कहा गया कि एवं हृदय न ही इतरा द्रष्टव्यम और अब रूपाणि जानाति इसके बाद में भाष्य में आया इत्यादि मयाद पर आदि पद इस आदि पद से किसको लेना है तो टीकाकार लिखते हैं आदि रूपाणि भवन्ति इति हृदय प्रतिष्ठिता शब्दित बुद्धि बुद्धियात्मक उत्तम संग्राह्य तो आदि शब्द से यानी कौन से से आदि शब्द भाष्य में जो हृदय ही रूपा जानाति इत्यादि में आदि शब्द आदिशब इस आदि शब्द से जो वहीं पर आई हुई यह श्रुति हैदय रूपाणी प्रतिष्ठिता इस श्रुति ने बताए हुए बुद्धिस्थ जो रूपादि विषय हैं, उन विषयों का भी ग्रहण करना यानी बुद्धि ही पहले चक्षुरादि रूप से परिणत हुई और चक्षरादि रूपादि अपने विषय के रूप से परिणत हुए और ये सारा का सारा जो परिणाम है ना वो रहता किसमें है परिणामी में परिणाम का आश्रय होता है परिणा, परिणामी, परिणामी हृदय शब्दित बुद्धि इसलिए हृदय यानी बुद्ध एवं रूपानी प्रतिष्ठितानि बुद्धि के परिणाम वो भी इंद्रिय द्वारा बुद्धि के परिणाम जो सभी रूप शब्दित विषय हैं वे प्रतिष्ठित हैं यह श्रुति आदि शब्द से ग्रहण करनी है रूपानाम नाम रधे शब्दित बुद्धियात्मकत्व उत्तम इस श्रुति के द्वारा उसका संग्रह आदि शब्द से करना आगे है भाष्य में तदात्मकस्य इत्यादि जो वाक्य आ रहा है उससे पहले दूसरा एक उपसंगार वाक्य है कि तस्मात तो भाष्य को देखिए तस्मात तो हृदय मनोवाच्य सर्वोपाधि करणत्व प्रसिद्धम तो इन सब श्रुति प्रमाणा श्रुति प्रामान्या तो श्रुति ये बता रही है कि हृदय और मन शब्द का वाच्य रूप जो अर्थ है उसी में सर्वोपलब्धिकरण है अंतकरण का परिणाम होगी बाह्य इंद्रिया बाह्य इंद्रियों का परिणाम हो, ग, हो, बाहे बाहे का पर, परिणाम हो उनके विषय इस प्रकार परंपराया अंतकरण ही उनका रूप धारण करके साधन बन रहा है समस्त उपलब्धि के प्रति ये बात श्रुति में प्रसिद्ध है अब भाष्य में है तदात्मकस्य प्राण मूल तो यहां पर प्रकृत है क्या कि शरीर में प्रविष्ट दो हुए हैं एक प्रपद द्वारा प्रविष्ट हुआ है एक मूर्धा द्वारा प्रविष्ट हुआ तो जो प्रविष्ट हुआ वह आत्मा है ऐसा निर्धारण करेंगे तो प्रविष्ट हुए तो दो हैं तो इन दो में से कौन आत्मा होगा तो कहा प्राण में तो अनात्मत्व का निश्चय होगा जो प्रपथ के द्वारा प्रविष्ट हुआ है वह करण रूप होने से हो जाएगा अनात्मा और उपलब्धा के रूप में मूर्धा से प्रविष्ट हुआ जो आत्मा है चेतन है वह उपलब्धा के रूप में ज्ञात हो रहा है इसलिए आत्मा है उपलब्धा आत्मा है उपलब्धि का करण अनात्मा है तो प्राण अनात्मा है प्राण के अनात्मत्व का उपादक है करणत्व। तो प्राण में करणत्व कैसे है ये दिखाना है इसके लिए अभी तो वर्णन हुआ अंतकरण में सर्वोपलब्धि करणत्व अंतकरण और प्राण तो अलग अलग है ना तो अंत करण का करणत्व सिद्ध होने से प्राण में करणत्व कैसे सिद्ध होगा ये एक प्रश्न उपस्थित होता है उसका उत्तर देने के लिए ये दूसरी श्रुतियां बता रहे हैं भास्कर भगवान तदात्मक प्राणो इत्यादि से इसका उत्तरण है टीका में कि एवं हृदय सेम उत्तर तस्य तस्त्म आह इस प्रकार हृदय शब्दित तो अंतकरण में सर्वकरणात्मक बता करके अब ते अंतरण से प्राणात्म आह तो अंतकरण में प्राण रूपता को बताया जा रहा है तो भाष्य में है कि तदात्मक प्राणों तो तदात्मक यानि सर्व इंद्रियात्मक जो अंतकरण है उस सर्व इंद्रियात्मक अंतकरण को ही प्राण भी कहा जाता है यानी प्राण तथा अंतकरण का श्रुति ने ऐक्य बताया है अभेद बताया है ये प्राण सा प्रज्ञा या प्रज्ञा स प्राण इति ब्राह्मणम ये श्रुति है इस श्रुति से ये बात बताई गई है कि प्राण और प्रज्ञा शब्दित बुद्धि ये दोनों एक दूसरे से अनन्य है अभिन्न है इस प्रकार ये यहाँ तक की चर्चा होती है और ये अंतक बुद्धि करण है तो माना जाएगा तद अनन्य प्राण भी करण है ये करण संहति रूपये प्राण इत्यादि का अवतरण है टीका में ये सब चर्चा हम लोग करते हैं